नगर ब्रांच की पुलिस पागलों की तरह काम कर रही थी कहीं से कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही थी कोशिश यही थी कि साजिद को 24 घंटे के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि पुलिस का एक रूल है क्राइम होने के बाद के 24 घंटे मुजरिम को पकड़ने का गोल्डन टाइम होता है इस टाइम में उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है लेकिन अगर चौबीस घंटे तक मुजरिम को नहीं पकड़ा जा सका तो फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मुजरिम को पकड़ में लाना मुश्किल होता जाता है इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द साजिद को गिरफ्तार कर लेना चाहती थी अब तक शाम के छह बज चुके थे और पुलिस लगातार इधर उधर भागते हुए साजिद के बारे में पता लगाने में जुटी हुई थी डी एनगर पुलिस स्टेशन के फोन की घंटियां लगातार घन घना रही थी शहर के सभी पुलिस स्टेशन की फोर्स इस वक्त सिर्फ साजिद का ही पता लगाने में जुटी हुई थी देव सिंह जो की टीम बी का ऑफिसर है वो आखिरी बार मंजू के साथ था वो बेचारा सुबह ऐसी इधर उधर भाग कर रहा था जस्ट अभी वापस पुलिस स्टेशन लौट आया और अपनी टेबल पर सिर नीचे रखकर बैठ गया उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे उसने सिसकियां लेते हुए कहा कल रात को मंजू मैडम अकेले घर जाने से डर रही थी और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं आपके साथ चले चलता हूँ आपको घर छोड़ दूंगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया उन्हें लगा कि मुझे दिक्कत होगी इसलिए वो अकेले ही गाड़ी लेकर चली गई काश मैं उनके साथ चला गया होता तो आज मंजू मैडम हमारे साथ होती सब मेरी गलती है सब मेरी ही गलती है इतना कहते हुए देव कर वहां देव फफक लगा मौजूद दूसरे ने के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाना शुरू कर दिया पास पहुंचा और तुरंत ही उसने सवाल किया कल रात को मंजू मैडम के साथ यहाँ ऑफिस में आखिरी तक कौन कौन था विक्रांत का सवाल सुनकर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने हाथ उठा दिया फिर विक्रांत ने अगला सवाल पूछा अच्छा कल रात को तुम लोग इतनी देर तक क्यों रुके थे क्या तुम लोगों को कुछ मिला था आई I मीन mean, गजेंद्र ठाकुर के अमित ने कहा हमें पता चला था वो उन्नीस सौ चौरानवे के किडनेपिंग केस ऐसी कनेक्टेड था न उसका बिल्डिंग मेटीरियल का बिजनेस भी था वो तो अब मर चुका है हाँ कैसे मरा वो कुछ पता चला था कल विक्रांत ने तुरंत ही अगला सवाल डाक दिया उसकी डेथ नेचुरल थी मैंने सिविल अफेयर डिपार्टमेंट से उसकी डिटेल निकलवाई थी और वो पेपर मंजू मैडम को दिया था लेकिन उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था अमित ने जवाब दिया अच्छा तुम मुझे भी उस पेपर की एक कॉपी देना अच्छा इसके अलावा तुम लोगों ने कुछ और नोटिस किया था क्या और कुछ हुआ था कल किडने केस में कोई प्रोग्रेस कुछ नया सबूत मिला था क्या विक्रांत ने तुरंत ही अगला सवाल किया नहीं सब कुछ नॉर्मल ही था अमित ने जवाब दिया मंजू मैडम के काम करने का तरीका ही यही था अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होती तो वो घर ही नहीं जाती पूरी रात यही काम करती रह जाती कल केस में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था इस वजह से वो लेट नाइट घर के लिए निकल गई थी काश हमने कल ही कुछ पता लगा लिया होता तो शायद मंजू मैडम आज हमारे बीच होती इतना कहते कहते अमित की आंखें नम होगी विक्रांत चिंता में पड़ गया अभी तो यही लग रहा था की मंजू के मर्डर का शायद ही उस किडनेपिंग केस ऐसी कुछ लेना देना हो लेकिन अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर वाकई में ये किडनेपिंग केस काफी भयावह है हो सकता है कि विक्रांत के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़े विक्रांत को याद आया कि आज सुबह उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी और पहाड़ कोडवर्ड दिया गया था कहीं ऐसा तो नहीं इस कोडवर्ड का मतलब यह है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है पृथ्वी इसका क्या मतलब हो सकता है ये किस चीज का सिग्नल है रमेश सावरकर के मर्डर के केस के समय भी ये एक बार आया था और तब भी कुछ बड़ा हुआ था तो क्या ये कुछ बड़ी घटना घटने के सिग्नल है विक्रांत इसी सोच में पड़ा कुछ सोच रहा था तभी वहाँ सुनिधि दो बड़े बड़े बॉक्स लेकर वहां पहुंची वो सबके लिए खाना लेकर आई थी उसने एक एक करके सभी को लंच बॉक्स पकड़ाते हुए कहा आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ये खा लीजिए तभी बॉडी में एनर्जी रहेगी और फिर हम मंजू मैडम के कतिल को पकड़ पायेंगे सुनिधि ने एक लंच बॉक्स विक्रांत के हाथ में भी पकड़ा दिया विक्रांत भी आज सुबह से भूखा था फिर भी उसे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था लेकिन सुनिधि ने उसके आगे खाने का डिब्बा खोलकर रख दिया और बोली सर प्लीज कुछ खा लीजिए आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बिना चाहते हुए भी विक्रांत ने रोटी तोड़कर मुंह में डालना शुरू किया इस वक्त उसे ना जाने क्यों मंजू की बातें बहुत याद आ रही थी अभी कल दोपहर में ही तो उनके साथ विक्रांत की बात हो रही थी उनका एक एक शब्द विक्रांत के कान में गूंज रहा था विक्रांत मैं तुम्हे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद करती लेकिन तुम्हारे काम की मैं इज्जत करती हूँ मैं सच को हमेशा सच ही कहती हूँ चाहे कोई भी हो चिंता मत करो ये केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो हम अगर फुल एनर्जी से काम करेंगे तो कैसे भी करके मुजरिम को पकड़ ही लेंगे विक्रांत काफी दुखी था विक्रांत को जब भी केस से जुड़ी कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी होती थी तो वो मंजू के पास ही जाता था भले ही मंजू उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन फिर भी वो विक्रांत के शार्प माइंड और उसके काम की मुरीद थी मंजू के मन में जो होता था वो उसकी जुबान पर होता था दिल की बहुत साफ थी वो विक्रांत को पसंद नहीं करती थी और ये बात वो सीधे ही विक्रांत के मुंह पर कहती थी मंजू की साथ करेगा? जब भी विक्रांत कोई भी केस लेकर उनके पास जाता था वो अपना सजेशन जरूर देती थी बहुत मेहनती ऑफिसर थी विक्रांत को मंजू के काम करने का तरीका भी बहुत पसंद था मंजू के बारे में सोचते सोचते विक्रांत का मन भराया फिर उससे रोटी का एक भी निवाला नहीं खाया गया उसने मन ही मन ही है उसे पकड़ कर आपकी इच्छा अब मैं पूरी करूंगा मैं किडनेपिंग केस के मुजरिम को भी पकड़कर सबके सामने ले आऊंगा विक्रांत वहां से उठकर व्हाइट बोर्ड के पास पहुंच गया इस व्हाइट बोर्ड में मंजू के मर्डर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी विक्रांत बड़े ध्यान से इस बोर्ड को निहारता रहा वो एक टक बोर्ड में झांकता रहा यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई लगभग बीस मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा बोर्ड में देखता रहा इसके बाद वो वहाँ से मुड़कर टीम बी के ऑफिसर्स के पास आया और बोला भाइयों मंजू मैडम के कातिल को पकड़ने का मेरे पास एक प्लान है सभी की नजरे विक्रांत आरोप आकर टिक उत्सुकतापूर्वक उसे देखने लगे लेकिन तुम लोगों में से मेरे साथ कौन आएगा